वैसे तो अंताकरण का धर्म है संस्कार क्या है वृत्ति है, है? और स्मरण है ये सभी क्या है अंताकरण के धर्म स्मरण है किसी भी प्रकार की वृत्ति चाहे वो अन्दुआत्मा बहुत हुआ स्मरणात्मक हो ये सभी अंताकरण के धर्म है और संओं का धर्म क्या है घट मिट्टी का धर्म क्या है घट कपाल ये सभी किसके धर्म है मिट्टी के तो अब ध्यान देना कि धर्म तीनों कालों में रहते हैं ये है कि कभी वे वर्तमान होते हैं कभी अतीत होते हैं कभी अनागत होते हैं तो वर्तमान धर्म होता है अभिव्यक्ति वर्तमान धर्म होता है और अतीत अनागत धर्म कैसे रहते हैं व्यक्त किया था सूक्ष्म का भी सूक्ष्म चलिए यही ऊपर ऊपर है चल रहा फिर ठीक है बैठ जाओ व्यक्त सूक्ष्म गुणात् मंगाना तो लेना है आपको धर्म कौन से धर्म व्यक्त धर्म और सूक्ष्म धर्म व्यक्त कर से अभिव्यक्त सूक्ष्म कर से अनिव्यक्त अभिव्यक्त और अनिव्यक्त वे सभी धर्म कैसे लेना है सर्वे धर्म अभिव्यक्त और अनिव्यक्त वे सभी धर्म गुणस्वरूप होते हैं या त्रिगुणात्मक ही होते हैं वे धर्म कैसे होते हैं त्रिगुणात्मक अभिव्यक्त और अनिव्यक्त से सर्वे धर्मा धर्मांत सभी धर्म त्रिगुणात्मक होते हैं त्रिगुण स्वरूप होते हैं जैसे ध्यान देना मिट्टी का कार्य घट को क्या कहेंगे मिट्टी मिट्टी के को क्या कहेंगे मिट्टी तो गुणों त्रिगुणात्मक प्रकृति है त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुण क्या है प्रकृति का स्वरूप है तो फिर त्रिगुण का कार्य क्या है संपूर्ण तो संपूर्ण पदार्थ कैसे होंगे त्रिगुणात्मक है जैसे घट मृदात्मक है मृदात्मक मृत्यु रूप जैसे घट मृदात्मक है वैसे सभी पदार्थ कैसे है तो अर्थ हो जाएगा व्यक्त सूचना अभिव्यक्त तो और अन्यक्त वे सभी धर्मे त्रिगुणात्मक होते हैं खलु अमित त्रैधनो धर्म वर्तमान व्यक्तात्मान खलु तो आपके अलंकार में है त्रेध्वाना कर दिया पूर्व सूत्र के में ना बताया था तीनों कालों में विद्यमान हुए धर्म त्रेध्वाना है ना मतलब तीनों काल वाले वे धर्म वर्तमान संता वर्तमान होने पर व्यक्ता कर व्यक्तात्माना कर थे कि अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं स्वरूप वाले होते हैं अथवा तो अभिव्यक्त स्वरूप वाले होते हैं तीनों काल वाले वे धर्म में वर्तमान होने पर स्वरूप वाले होते हैं हुए धर्मान और आगे क्या है अति अतीत अनागत सूक्ष्मात् सूक्ष्म उसी के साथ संबंध करना तीनों काल वाले हुए धर्म में अतीत और अनागत होने पर अनभिव्य स्वरूप वाले होते हैं कैसे होते हैं अनुप वाले होते हैं। so, तीनों कालों वाले घर में अतीत तथा अनागत होने पर सूक्ष्म अथवा तो ये अन्यक्त स्वरूप वाले होते हैं है। अतीत और अनागत होने पर वे कैसे होंगे सूक्ष्म रूप वाले मतलब रूप वाले अनवित स्वरूप वाले और वर्तमान होने पर स्वरूप वाले अच्छा तथा क्या शास्त्रा मुसान शास्त्रम और वैसा शास्त्र का कथन है और वैसा शास्त्र का कथन है जो आपके देखो दृष्टि गोचर है तो ये सभी क्या भौतिक पदार्थों को हम दिख, है? देखते हैं ना खुशी किसको देखते हैं भौतिक पदार्थों को देखते हैं, को हैं। को भी हम जो चौबीस तत्वों के अंतर्गत जो परिचय है जिनकी तरमात्राओं की उत्पत्ति होती है उनको तो भी हम नहीं देख पाते हैं दूसरी तो प्रकृति को देख पाते तो है क्या है ना गुणा नाम परम रूपम न जी कि गुणों का परम रूपम परम रूपम का जो मूल रूप या अव्यक्त अवस्था है गुणों का मूल रूप अर्थात अव्यक्त अवस्था अव्यक्त अवस्था मतलब अव्यक्त अवस्था वाला प्रधान प्रकृति चीज है तो ये गुणों का मूल रूप दृष्टिपथम न दिखती कि दृष्टि पथ में नहीं आता है दृष्टि पथ में आने का मतलब है दिखाई देना नजर में आना दिखाई देना गुणों का परम रूप या गुणों का मूल रूप क्या है अब ये बताए कि गुणों का मूल रूप दृष्टि पथ में नहीं आता है मतलब दिखाई नहीं देता है तू यदि दृष्टिपथम प्राप्त हम किंतु जो हमारे दृष्टिपथ में प्राप्त होता है या जो हमें दृष्टिगोचर होता है अर्थात हमें जो दिखाई देता है तन माया कम माया की तरह व माया कैसा है है। जो कुछ भी हम दृष्टि प्रदार देखते हैं वो सभी विनाशी हैं, परिणामी हैं, ऐसा मतलब तो माया की तरह है परिणामी है अच्छा ये रेखे ये अच्छा ये येगी दोबारा देखेंगे सर्वम ये सभी ये सभी कौन अव्य धर्म तीनों कालों वाले धर्म तीनों कालों वाले हाँ सर्वम ये सभी धर्म गुणा नाम सन्निवेश मात्रम गुणों का सन्निवेश ये सभी धर्म क्या नहीं गुणों के सन्निवेश मात्र है गुणों के सन्निवेश मात्र है मतलब गुणों की रचना भी है गुणों की जैसे मिट्टी का संवेश मात्र या मिट्टी की रचना विशेष क्या है घट है तंतुओं की रचना विशेष क्या है पट है है ना? और ए, सीमेंट और ईट की रचना विशेष क्या है दीवार तो है न? तो संवेश विशेष मात्र में ना मतलब संवेश विशेष अर्थात रचना विशेष है संवेश विशेष का क्या हुआ रचना विशेष मात्र है ना केवल ये सभी गुणों की केवल रचना विशेष है ये सभी गुणों की केवल रचना विशेष है मतलब गुणों की रचना विशेष से असली अतिरिक्त नहीं है गुणों की रचना विशेष से जैसे मिट्टी की रचना विशेष घट है मिट्टी की रचना विशेष ही घट है मिट्टी की रचना विशेष घट नहीं है तंतुओं की रचना विशेष ही पट है और तंतुओं की रचना विशेष से क्या है पट नहीं है तो वैसे गुणों का रचना विशेष क्या है ये संपूर्ण दृष्टि पदार्थ है तीनों कालों के ये घट लगेगा लग जाएगा दम सर्वम का ये सभी घर में गुणों का संवेश विशेष मात्र है या गुणों की रचना विशेष मात्र है या केवल गुणों की रचना विशेष है और ये देखो तत्वों की रचना विशेष क्या है हाँ संवेश विलक्षण संीक है तो इत हो गया ये त्रियोदश हो गया आज ये देखेंगे चतुर्दशी आएंगे तो ये सभी घर में जो है ना जितने दृश्य पदार्थ हैं ये सभी कैसे है ना चाहे व्यक्त हो या व्यक्त हो सभी कैसा है त्रिगुणात्मक है त्रिगुण का कार्य होने के कारण वो त्रिगुणात्मक है तो प्रश्न होता है जब सभी त्रिगुणात्मक है जैसे घट त्रिगुणात्मक है तो फिर एका घटा ऐसा प्रयोग क्यों होता है ने? तीन घट ऐसा प्रयोग होना चाहिए घट यदि त्रिगुणात्मक है तो त्रिया घटा ऐसा एक प्रयोग होना चाहिए एका घटा यह प्रयोग नहीं होना चाहिए कैसे एक घृण इंद्री एक पद इंद्री ऐसा भी एक का तो तो तो प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि गुणात्मक है एक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए तीन घरण तीन पद ऐसा होना चाहिए अच्छा फिर कैसे ये एक शब्द बोला तो यहां शब्द के लिए भी एक शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि शब्द बीस लोगों का कार्य है ऐसा तू यदा सर्वे गुणा तू यदा सर्वे करते सर्वे धर्म किंतु जब सभी धर्म में गुण ही जब सभी धर्म में क्या है गुण ही गुण है मतलब गुणात्मक है या त्रिगुणात्मक है जब सभी धर्म में त्रिगुण ही है तो एका शब्द कि शब्द इसके एक शब्द है एक इंद्री है।, है एक शब्द है एक शब्द एक है इंद्री एक है यह कैसे कहा जाता है यहाँ कैसे कहा जाता है तो एक शब्द को क्या देना चाहिए तीन शब्दे शब्द भी त्रिगुण का कार्य है और एक इंद्रिय को क्या कहना चाहिए तीन इंद्री किसका कार्य है त्रिगुण का कार्य तो तो का है तो तीन कहने घर में जब सभी घर त्रिगुणात्मक है या त्रिगुण ही है तो एक शब्द एकम इंद्रियम यह कैसे कहा जाता है कैसी शंका होने पर उत्तर दिया जाता है सूत्र उत्तर में सूत्र सू, उत्तर रूप से प्रस्तुत है सूत्र परिणाम एकत्वात वस्तु परिणाम तो परिणाम की एकता होने के कारण जैसे मिट्टी का एक परिणाम घट है मिट्टी का एक परिणाम तो परिणाम की एकता होने के कारण वस्तु तत्व का एकता कही जाती है वस्तु की बताते हैं तत्व वस्तु तत्व करते वस्तु वस्तु वस्तु की एकता या का का एक पदार्थ परिणाम की एकता होने के कारण वस्तु का एक पदार्थ होता है या वस्तु एक पदार्थ कही जाती है लग जाएगा परिणाम की एकता होने के कारण वस्तु एक कही जाती है या वस्तु एक पदार्थ कही जाती है परिणाम की एकता होने के कारण वस्तु एक पदार्थ कही जाती है जैसे मिट्टी का एक परिणाम क्या है घट तो एक घट एक परिणाम है की एक अधिक परिणाम है मिट्टी का एक परिणाम घट तो परिणाम की एकता होने के कारण वस्तु की एकता कही जाती है या वस्तु को एक पदार्थ कहा जाता है और संतुओं का एक परिणाम है पट है इसलिए क्या कहेंगे उसको पट एक है बोझ गया संतुओं का एक परिणाम क्या है कट है तो वैसे ही जो है ना गुणों गुणो का, गुणो का एक परिणाम क्या है इंद्री है अहंकार इंद्रियों के उत्पन्न होती अहंकार विगुण है ना अहंकार रूप गुणों का परिणाम क्या है अहंकार रूप गुणों का एक परिणाम इंद्री इसलिए एक इंद्री कहा जाता है है ना सभी गुणों का कार्य है लेकिन एक परिणाम होने से एक कहा जाता है तो परिणाम की एकता होने के कारण है वस्तु का वस्तु का एक पदार्थत्व कहा जाता है या वस्तु को एक पदार्थ कहा जाता है लिखिया एकता होने के कारण वस्तु को एक पदार्थ कहा जाता है प्रख्या क्रिया स्थितिशीला नाम गुणा नाम ऋणात्मक नाम करण भावे एका हाँ। तो ये गुण है ना प्रख्या क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले प्रख्या करते ज्ञान या प्रखणा तो प्रख्याशील <सीर> मतलब प्रकाश स्वभाव वाला <सुझयाया। ड़नेञाँ> तो प्रकाश करना प्रकाश स्वभाव वाला प्रकाश करना रूप स्वभाव है ज्ञान को उत्पन्न करना रूप स्वभाव और प्रकाश करना रूप स्वभाव वाला कौन स गुण है और क्रिया रूप स्वभाव वाला क्रिया को तो करना रूप स्वभाव वाला कौन सा गुण और इसकी करने वाला स्थिति को करने के स्वभाव वाला स्थिति करने के स्वभाव वाला का निवृत्ति ऐसा तो प्रकाश और स्थिति स्वभाव वाले गुण hmm? स्त्री स्वभाव वाले क्या है ये गुण है और इन गुणों का ही एक परिणाम क्या है गुणों का ही एक परिणाम क्या है और गुणों का परिणाम ये क्या है भूत है hmm? गुणों का परिणाम क्या है इंद्रिय और गुणों का परिणाम क्या है तो थोड़ा अंतर देखेंगे अहंकार से क्या उत्पन्न होता? तो तो उत्पन होता है एकादश इंद्रिया और पंच तन्मात्र तो अहंकार भी त्रिगुण है तो अहंकार रूप गुणों से क्या क्या उत्पन्न होता है इंद्रिया और तन्मात्राए उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती इंद्रिया और तन्मात्राएं त्रिगुणात्मक अहंकार से अहंकार रूपे त्रिगुण ऐसी अहंकार रूप त्रिगुण ऐसी अच्छा जो ज्ञान की जन इंद्रिया है हुँ? तो ज्ञान की जन इंद्रियों का उपादान भी अहंकार है और भूतों का उपादान भी क्या है अहंकार है लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा कि ज्ञान की जन इंद्रियों का उपादान जो अहंकार रूप त्रिगुण है उसमें सत्तु अधिक रहेगा उसमे क्या रहेगा सत्व अधिक रहेगा और जो उत्तर तो मात्राओं का जनक जो अहंकार रूप गुण है उसमें किसके अधिकता रहेगी स्तम की किसकी अधिकता रहेगी तो जिससे इंद्रिया उत्पन्न हुई है जिस अहंकार रूप गुण से उसमें किसकी अधिकता रहेगी की? और सत्युगुण का कार्य क्या है क्या क्या है इसलिए इंद्रियों के उपादान को इंद्रियों के उपादान गुण को यहाँ पर ग्रहण बोल दिया ग्रहण कर जिनसे इंद्रिया उत्पन्न होगी उन गुणों में सत्व अधिक होगा उन गुणों क्या गुण, गुण में क्या लिख रहेगा इंद्रियों के उत्पादक सत् इंद्रियों के उत्पादक त्रिगुण में क्या लिख रहेगा सत्वुण और सत्य गुण का कार्य क्या है ग्रहण इसलिए उन उस इंद्रियों के उपादान त्रिगुण को बोल दिया है क्या ग्रहण हो क्या बोल इंद्रियों के उपादान त्रिगुण को क्या बोला जो ग्रहण रूप बोला क्योंकि इंद्रियों का उपादान जो है उसमें सत्य की रिप्ता है और सत्यु का कार्य लिखा है सत्यु का कार्य ग्रहण है इसलिए ग्रहण के जनक सत्यु की रिकता होने से इंद्रियों के उपादान दिया गया ग्रहण ग्रहणात्मक का नाम करते ग्रहण रूप या ज्ञान रूप लगाइए प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले ग्रहणात्मक गुणों का ग्रहणात्मक तत्व की अधिकता होने से सत्तु का कार्य जो ग्रहण है ना उसको बोल दिया गुणों का प्रकाश क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले ग्रहणात्मक गुणों का करण कर्ण से करण रूप से करण रूप से एक परिणाम स्रोत भी है करण रूप से एक परिणाम क्या है करण कर्ण भावेन करणत्व तो करण रूप से एक परिणाम है स्रोत तो अब ध्यान देना यहाँ कर्ण शब्द किसके लिए है इंद्रि के लिए तो इसी प्रकार शब्द को समझ लेंगे प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले ग्रहणात्मक गुणों का कर्ण रूप से एक परिणाम है ध्यान है कर्ण रूप से एक परिणाम सुरेंद्रिय कर्ण रूप से एक परिणाम है मन और कर्ण रूप से एक परिणाम है आपका रचना ऐसी समझ लेंगे सबको लग गया और ध्यान देंगे तो ग्रहत्म का नाम शब्द भावे में एका परिणाम शब्दों विषय है यहाँ सबों विषय यहाँ शब्द से लेना है सभ्य मात्रा शब्द से क्या लेना है और सब्जन मात्रा भी विषय है योगियों के ज्ञान का विषय योगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय शब्द मात्रा बनती है और अन्य लोगों के शास्त्र में ज्ञान का विषय क्या बनती है सभी या विषय बनती है सभ्यन मात्रा योगियों प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती है इसलिए शब्दा का सभ्य मात्रा उसको यहाँ कहा है विषय इसके पंक्ति को लगाने के लिए भी पहले वाले शब्दों को जोड़ना पड़ेगा प्रकाश क्रिया स्थिति शिला नाम गुणा नाम उप्राह्यात्मका नाम प्रकाश क्या प्रख्यात क्रिया शिला नाम गुणा नाम तो ध्यान देंगे कि अहंकार रूप त्रिगुण ऐसी उत्पत्ति किसकी होगी शब्दा की तनवात्रा की अहंकार रूप त्रिगुण ऐसी किसकी उत्पत्ति होगी त्रा की उत्पत्ति है आया और अहंकार रूप त्रिगुण से ही इंद्रियों की उत्पत्ति होगी तो थोड़ा अंतर बताया ना इंद्रियों का उत्पादक जो अहंकार रूप त्रिगुण है उसमें सबिकता वाला है तथा तो त्रा का उत्पादक अहंकार रूप त्रिगुण किसका है कम की अधिकता वाला है ना तो इसलिए उसको क्या बोल दिया ग्रह उनकी मतलब ग्रह रूप वो क्या बोल दिया उसको कम की अधिकता होने से उसको क्या बोल दिया रूप शब्दावे शब्द तन मात्रा रूपेण है ना शब्द तन मात्रा रूप से एक परिणाम शब्द तन मात्रा रूप बिठे एक बार देखेंगे और प्रकाश क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले ग्रह्यात्मक गुण का मात्रा रूप से एक परिणाम में शब्द त्रा रूप विशेष ठीक है शब्द का तो शब्द तन मात्रा क्यों किया तो अभी आपको समझ में कुछ देर में आ जाएगा आगे बताएंगे शब्द शब्दादी नाम मूर्ति समान जाती या। नाम अभी शब्द का तो सब मात्रा किया है नब्बे सब मात्रा लेंगे आदि से अन्य चार तन मात्राए लेंगे स्पर्श रूप और दन मात्रा मूर्ति समान जाति या नाम आ, यही है ना मूर्ति समान जाति या नाम साथ कर लेना कि से लेना है काठिन में समझते है पृथ्वी का क्या गुण है काठिन्य पृथ्वी कठिन है मतलब तो कठोर है उसका गुण है काठिन में लिख लो इस कार्य स्नेह आदि धर्मानाम आदि धर्मान अर्थ होगा का मतलब अर्थ होगा कठिनता तथा स्ने आदि धर्म वाले कठिनता तथा स्नेह आदि कौन शब्द आदि है इसको थोड़ा समझो कठिनता रूप धर्म वाली कौन सी है कन्मात्रा तो आपकी पृथ्वी है जब पृथ्वी कठिन है ना पृथ्वी में काठिन्य धर्म है तो उसके कारण गन्ध तन मात्रा में कौन सा धर्म रहेगा हाँ, तो काठिन्य धर्म वाली कौन सी तन मात्रा होगी गंधा और स्नेह धर्म वाली कौन सी तन मात्रा मात्रा अच्छा और ये देखेंगे थोड़ा सा एक लाइन आगे देख लेंगे स्नेह औष्ण प्रणामित अवकाश दानी अवकाश दानानी मिल गया स्नेह किसका गुण है ये जल का औष मतलब उष्ण किसका गुण है तेज का और प्रणामित तो करते बहना बहना किसका गुण है वायु का गुण अवकाश दान मतलब स्थान देना अवकाश प्रदान करना ये किसका गुण है आकाश का, अब समझो तो मूर्ति से लिया था कठिनता तो कठिनता धनों वाली हो गयी गलधन मात्रा और स्नेह धर्म वाली? तो वाली? हाँ। वाली? वाली हो गयी मात्रा और उष्णता धर्म वाली और प्रणामित धर्म वाली हाँ और अवकाश दान धर्म वाली हाँ अवकाश दान धर्म वाली हो गई सवे धर्म मात्रा तो चाहे तो फिर ऐसा करना ठीक रहेगा अवकाश दान प्रणामित वादी धर्मान क्रम सेवी देखा तू है क्या अवकाश दान प्रणामित वादी धर्माणाम ये ये एक क्रम ठीक बैठेगा शब्द लिखा है ना वहाँ पे हाँ अवकाश जानक तथा प्रणामित धर्म वाली शब्द आदि तन मात्राओं का शब्दादि तन मात्राओं का एक परिणाम पृथ्वी परमाणु एक परिणाम क्या है अभी पृथ्वी शब्द पर ध्यान देना कि शब्दादी ये क्या था कि प्रणामित वादी धर्म वाली शब्द आदि तर्मात्राओं का एक परिणाम पृथ्वी है एक परिणाम क्या है तो पृथ्वी किस तन मात्रा का परिणाम होगा गंध तन मात्रा का तो शब्द शब्द तन मात्रा आदि में से जो गंड मात्रा आएगी उसका परिणाम क्या है पृथ्वी है लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पृथ्वी परमाणु शब्द दिया हुआ है तो ध्यान देना कि यह चतुर्विश तत्वों के अंतर्गत पंचभूतों में जो पृथ्वी आती है ना उस वो उस पृथ्वी के लिए यहाँ पृथ्वी परमाणु शब्द आया है ये पृथ्वी परमाणु सबसे गंध मात्रा की अपेक्षा स्थूल है और जो दृश्य ये जो पृथ्वी है ना ये तो भौतिक है जो जिसको हम पृथ्वी कहते हैं क्या ये है? भौतिक है और इसकी अपेक्षा वो सूक्ष्म है कन मात्रा से जो पृथ्वी उत्पन्न हुई है वो गंध मात्रा की अपेक्षा स्थूल है और दृश्य जो भौतिक पदार्थ पृथ्वी है इसकी अपेक्षा वो कैसी सूक्ष्म है इसलिए उसके लिए परमाणु शब्द किया है ना उसके लिए किया परमाणु शब्द का प्रयोग किया अब ऐसे जो है ना पृथ्वी के परमाणु से फिर ये भौतिक ये लगाएंगे कि क्या है अवकाशवादी धर्म वाले शब्द आदि त्राओ का एक परिणाम क्या है पृथ्वी परमाणु ध्यान देंगे तो पृथ्वी परमाणु या पृथ्वी ये शब्द विषय का ये पृथ्वी परिणामों परिणाम परमाणु समझ गए इसी प्रकार जो है ना जल परमाणु पर किसका परिणाम हो जाएगा और तेज परमाणु किसका परिणाम होगा और ये क्या नाम वायु परमाणु और आपका क्या बचेगा फिर आकाश परमाणु हाँ तो अब ध्यान देना ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तन मात्राओं के परिणाम है सबदादी विषयों के परिणाम है क्या है भूत ये शब्दादी के परिणाम है अथवा शब्दादी विषयों के परिणाम है तो इसलिए जो है ना पूर्व में भी जो आया था ना एका परिणाम शब्दों विषया है न्याय शब्द कर्मात्रा रूप विषय किया गया स्रोत ग्राह शब्द नहीं लिया गया क्योंकि उसका परिणाम आकाशीय है न इस कारण वहाँ पर शब्द कार्य क्या किया शब्द परमात्रा इसी प्रकार जो है ना आप आगे जानेंगे समझ लिया आई बात है इसी कारण से ऐसी अर्थ किया गया अब पृथ्वी परमाणु ये क्या है तनमात्र अवय पर ध्यान देंगे ये बताइए कि पट का अवयव क्या है तो ध्यान देना कि जो अवयव होता है वो सुनवाईकरण होता है ना ने? घट का अवयव क्या है तो वो क्या होगा घट का अब ये बताइए कि भूतों की उत्पत्ति की कि किससे हुई तन मात्रा से एं? तो भूतों का अवयव क्या होगा हाँ तो तन्मात्र रूप, अवयव वाला, तनमात्रा तो ही अवयव है किसका भूत का जो पृथ्वी परमाणु है ना जो तनमात्रा से उत्पन्न पृथ्वी परमाणु है उस पृथ्वी परमाणु का अवयोग क्या होगा हाँ तो उसका अर्थ हो जाएगा तन्मात्रा रूप और तन्मात्रा रूप अवयोग त्रा अवयोग है जिसका ऐसा भौगीय समाचार लगाइए की अवकाश दान तो आदि रूप धर्म वाले शब्द आदि तन का एक परिणाम पृथ्वी परमाणु है वहां दंग तन मात्रा रूप अवयोग वाला है लगभग अवयोग बनता है दंग तन मात्रा रूप अवयोग है से अच्छा इसी प्रकार जो है ना आप पृथ्वी परमाणु जल परमाणु सब कुछ तो बनते हैं जिससे जलादि ये जो है ना भौतिक जलादी दृश्य बनते हैं। ते साम है तेसाम क्या एका परिणाम पृथ्वी गौर वृक्षा पर्वत क्या तेसाम तेसाम से क्या लेना है पृथ्वी परमाणु नाम नहीं? और पृथ्वी परमाणु का एक परिणाम क्या है ये पृथ्वी जो दृश्य है हमने बताया गन्ध तर्ण मात्रा से जो पृथ्वी उत्पन्न होगी जो पृथ्वी परमाणु शब्द है वो गंध कर्ण मात्रा के उत्पन्न पृथ्वी के लिए है वह गन्न तर्ण मात्रा की अपेक्षा स्थूल है, है और दृश्य पृथ्वी की अपेक्षा क्या है वो सूक्ष्म का दृश्य की अपेक्षा सूक्ष्म होने से परमाणु है, है नाते और पृथ्वी परमाणु का एक परिणाम है पृथ्वी पृथ्वी क्या जिसे गह जो दृश्य गहु है वो पृथ्वी ही तो है पृथ्वी जिसको हम जो दृश्य है ने वो, वो क्या है पार्थिव है है ना वो शरीर भी पार्थिव और और है और वृक्ष हैं उनके अंदर जो चेतन है वो तुम तो आपसे नहीं देख सकते है तो जो देखते है पृथ्वी है क्या तैसा में का परिणाम और उनका एक परिणाम गौ वृक्ष तथा पर्वत रूप पृथ्वी पृथ्वी यही है ना गौ वृक्ष हो पर्वत और उनका एक परिणाम गो तथा पर्वत रूप पृथ्वी है अब ध्यान देंगे तो अभी यहाँ पर पृथ्वी को बताया ना इसी प्रकार अन्य जगह समझना पड़ेगा है की इस प्रकार जो है ना कि वो गन रसतन मात्रा, जल मात्रा से जल जल परमाणु होगा रसतन मात्रा से जल परमाणु होगा और जल परमाणु से क्या होगा ये नदी समुद्र रूप जल उत्पन्न होगा ना? और रूप तन मात्रा का परिणाम क्या है तेज परमाणु उस और उससे सूर्य चंद्रमा और ये सब बिजली का तेज स्त होगा और इस पर क्या है परिणाम वायु परमाणु वायु परमाणु से ये सब वायु स्पन्न होगी लगाइए इसी को बताते है इस्टेवादी ही भूटान का रेस को फील ही भूटान है ना इस प्रकार ऐसा हमें देना। इस प्रकार से भूतान इस प्रकार से अन्य भूतों में भी स्नेह उष्णता उत्व तथा अवकाश जानवरूप धर्मों को लेकर अवकाश जानवादी धर्मों को लेकर तो ध्यान देना स्नेह किसका धर्म है और उष्णता औष्ण कर उठ का धर्म है प्रणामित्व तो अवकाश दान कर उमित तथा अवकाश जानक धर्म को लेकर सामान्यता करते, अर्थ सामान्य एक विकार ये सामान्य रूप से इन धर्मों को लेकर इन धर्मों को लेकर उनके सजाती एक विकार का आरंभ जानना चाहिए उनके सजाती एक कार्य का आरंभ जानना चाहिए या उनके सजाती एक कार्य की उत्पत्ति जाननी चाहिए समाधया कर, कर क्या? उनके सजाती एक कार्य की उत्पत्ति जानना चाहिए जैसे मूर्ति धर्म को लेकर की हैं? किसकी उत्पत्ति समझे आपने पृथ्वी की तो स्नेह धर्म को लेकर किसकी उत्पत्ति समझेंगे मूर्ति करके काठिन में था ना तो काठिन धर्म को लेकर के किसकी उत्पत्ति समझी गयी पृथ्वी की तो स्नेह धर्म को लेकर किसकी उत्पत्ति समझना है जल की जल परमाणु मतलब जल की उष्णता धर्म को लेकर धर्म को लेकर वायु की अवकाश जानक धर्म को लेकर आकाश की तो ऐसे हैं इसी प्रकार अन्य भूतों में भी स्नेह उष्णता प्रणामित तथा अवकाश जानक स्वरूप धर्मों को लेकर उसके सजाती एक कार्य की उत्पत्ति जाननी चाहिए है न तो स्नेह किस में है रसतन मात्रा, मात्रा में और उसके सजाती क्या उत्पन्न होगा जल तो जल में भी स्नेह है रसतन मात्रा में स्नेह है सामान्य सजाती और आग का रूपतन मात्रा में क्या है उठता है और उसके सजाती क्या उत्पन्न होगा उसके रूपतन मात्रा से हाँ तो सजाती है रूपतन मात्रा में उठता है सेज में भी उठता है समझ जाओगे और प्रणामित तो किसमें है स्पष्टन मात्रा में और किसमें वायु तो है तो ये लगा लेना ऊपर की तरह एक कार्य की उत्पत्ति जाननी चाहिए समाध्या या यहाँ पर एक मत आ रहा है जिसको आप ये बताइए विषय के ज्ञान के प्रति विषय कारण है कि नहीं है विषय के ज्ञान बिना विषय के हुए बिना विषय का ज्ञान हो सकता है, है? देखो जैसे घट ज्ञान होता है जिस ज्ञान के प्रति जैसे घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उसमें चक्षु कारण है चक्षु इंद्री का संबंध भी चक्षु नहीं अरे चक्षु इंद्री कारण है चक्षु इंद्री और घट का संबंध कारण है चक्षु इंद्री और घट का संबंध कारण है तो घट न होने पर चक्षु घट का संबंध होगा वो घट भी कारण है घट कारण हो गया शक्ति कारण हो गया उनका सन्निक कारण हो गया प्रकाश कारण हो गया अदृष्ट कारण हो गया बहुत सारे कारण होते हैं न ना कार्य के प्रति हाँ काल ये सब कारण हो गए तो विषय के बिना विषय का ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान के प्रति क्या कारण हो गया विषय विषय अच्छा विषय होने पर हमेशा ज्ञात ही रहे ये नियम है क्या ज्ञान रूप आत्मा है वो कभी अज्ञात रहती है क्या और ये ज्ञान रूप नहीं है ये चेतन है इसलिए कभी ज्ञात होते कभी ज्ञात तो ज्ञान से ही इनका प्रकाश होता है ज्ञान मतलब ज्ञान से एक प्रकाशित होते हैं जब ज्ञात होंगे तो ज्ञान से होंगे और अन्य समय अज्ञात होकर रहेंगे तो ज्ञान के पहले रहते के नहीं रहते नहीं रहते है ना यदि वो होंगे नहीं उनका ज्ञान नहीं, नहीं होगा है न अब एक दो वर्ग है वो मानता है कि ये बाह पदार्थ नहीं है ये घटा दी पदार्थ नहीं है ये स्वप्न के पदार्थ नहीं होते हैं स्वप्न में क्या क्या दिखाई देता है तो वो होकर भजते हैं, ना होकर भजते हैं, ना होकर भजते हैं, जन जनवान्तर के संस्कारों में कारण वो ना होकर भसते है तो कहते हैं फिर स्वप्न के पदार्थ न होकर भसते फिर के पदार्थ भी न होकर भसते वस्तु में यह है नहीं ऐसी चित्र में संस्कार खड़े हैं जिससे है। और इनके ही सोदर हैं आज के सांकट विदान की इनके ही है हैं हाँ। तो जो न हो करके भसता है जो वही की भर दिया है वो कहते हैं ना बहुत तो भी ये कहते हैं अपना ज्ञान इन रूप में भागता है कहते तो अपना आतंक रूप इन रूप में भसता है अगर बहुत लोग इस उठाता है बुद्धों से तुम्हारे जो मतलब अपना ज्ञानी इन रूपों में भागता है जैसे जैसे अपने संसार है वैसे ही तो ज्ञान उसी रूप में घटपट रूप में नील नीलित तो रूप में कौन तो है अपना ज्ञानी ही भागेगा वास्तव में यह सब है वो नहीं बोलो कोई जा रहा है से या उस पर किसी में पत्थर मारा खींचकर का विचार उसके अंदर आएगा पत्थर उसकी समझ से आएगा उसने भी कल्पना की पत्थर की उसके तो फूट गया उसका उसको क्या माना जाएगा अंदर वाला माना जाएगा कि बाहर वाला माना जाएगा मारो पत्थर छोड़ जाए फिर करिएगा बोलो तुम्हारे अंदर का है बाहर का है बिल्कुल तो है सब लोगों का अभी ये सब ये अभिचारिक रहा हमारी बहुत सी बातें होती है वही इनका कहना है अपना ज्ञान इन रूपों में भागता है तो ये मतलब है कि ज्ञान के बिना बाय पदार्थों का अस्तित्व ज्ञान के बिना बाय पदार्थों का अस्तित्व और बाय पदार्थों के बिना भी ज्ञान रहता है बाय पदार्थों के बिना भी ज्ञान रहता है और ज्ञान के बिना बाय पदार्थों का अस्तित्व जब है तो ज्ञान से ही अस्तित्व है दृष्टि सृष्टि बात तो ये किसी तरह की कल्पना है ना तो दृष्टि है तो सृष्टि है दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं।, नहीं तो यही है कि कोई खून बैठा है कोई व्यक्ति मेढक तो सोचता है बस इसे अधिक कुछ जितना देखता उससे अधिक नहीं तो उसके जो है नाकरण मतलब ज्ञान के सामग्री के अभाव के कारण वह है कि वास्तव में कुछ नहीं है बाहर जगह वही है कितनी अनंत सृष्टि है अनंत जो भाई ईश्वर की दुतियाँ है दूता में कितना वर्णन किया है तो सब जो है ज्ञान वो जो जो ज्ञानी है जो ब्रह्मज्ञ है वो तो सब भगवान की विभूति बहुत संपूर्ण रूप को तो देखता है सबको विभूति समझता है नहीं है ऐसा नहीं अनंत ईश्वर को देखता है सब नहीं है ये बात है ना वो तो ज्ञान की सामग्री लाभवे ज्ञान सबको देखता है तो वही ये दृष्टि सृष्टि बाद और ये सब ऐसे ही है उन्हीं का का ये है। तो ये है। ये ये ये, ये तो है। इसलिए इसमें उल्लेख करते हैं ना, क्योंकि योग बाद में आया योग शास्त्र पहले से विद्यमान है और जो भाष्य लिखा गया तो मतलब ये सब बोध मत प्रचलित बोध दिया गया आगे ध्यान देवे ना अर्था विज्ञान विष साथ सहचर सह चरा साथ रहने वाले को क्या कहते हैं सहचर और साथ न रहने वाले को क्या कहेंगे नाथा विज्ञान भी विज्ञान के साथ न रहने वाला अर्था ना विज्ञान के, के, रह... के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं होता विज्ञान के साथ विज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं होता है मतलब विज्ञान के बिना पदार्थ नहीं होता विज्ञान के बिना हाँ ये अर्थ है कि विज्ञान के साथ ना रहने वाला पदार्थ नहीं होता है मतलब क्या विज्ञान का मतलब ज्ञान ही है है ना मतलब ज्ञान के साथ ना रहने वाला पदार्थ नहीं होता है मतलब ज्ञान के साथ ही रहेगा जिस काल में ज्ञान है उस काल में क्या पदार्थ है और जिस काल में ज्ञान नहीं उस काल में पदार्थ नहीं है अब आप यहाँ आ गया जहाँ रहते हैं वहाँ का ज्ञान है आपको वो नहीं है यही मानना पड़ेगा आपको ज्ञान होगा भी अब ज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं होता है अर्थ ज्ञानम अर्थ भी तू ज्ञानम किंतु कि अर्थ के बिना रहता है या अर्थ के साथ न रहने वाला ज्ञान है ध्यान देना स्वप्नादु कल्पितम स्वप्नादु कल्पितम का अर्थ है कि स्वप्नादि में कल्पित आदि से अर्घ अर्धमूर् ले लेना है स्वप्न में कल्पित ज्ञान अर्थ के बिना रहता है स्वप्न आदि में कल के बिना रहता, रहता है। तो किसके बिना रहता है अर्थ के बिना, अर्थ के बिना, रहता है? के बिना रहते हैं यह अब ध्यान देंगे तो दोबारा एक बार और लगा लेना विज्ञान भी अर्थाना ज्ञान के साथ न रहने वाला पदार्थ नहीं होता है तू करते कि किंतु ज्ञान पदार्थ के साथ स्वप्न आदि में कल्पित ज्ञान पदार्थ के साथ नहीं रहता है या स्वप्न आदि में कल्पित ज्ञान पदार्थ के साथ न रहने वाला होता है या स्वप्न आदि में कल्पित ज्ञान पदार्थ के बिना रहता है इति अनया दिशा अर्थ है कि इस मार्ग से या इस रीति से इस रीति के द्वारा जो बौद्ध विज्ञानवादी बौद्ध वस्तु स्वरूप अपने अपनुपे वस्तु स्वरूप का अपलाप करते इसका सकते हैं वस्तु स्वरूप का अपलाप करते हैं जो जगत स्व प्रतिष्ठान से जगत को मिथ्या सिद्ध करते रजू स्व प्रतिष्ठान से, से जगत को मिथ्या सिद्ध करते वो सब्रम्ह सूत्रकार को मान्य नहीं मिलती वही धर्म आचारि व ब्रह्म सूत्र है सिद्धांत सूत्र सब सुत्रा सुत्रा नहीं माना है कोई पूर्ण पक्ष का सूत्र नहीं मानता है भाई धर्म्याचार शंकराचार्य स्वयं उसको सिद्धांत सूत्र मानते हैं पर शंकर विग्रंथियों को शंकराचार्य के बचने पर आस्था नहीं है उनकी आस्था है कि पंचदशी और प्रकरण ग्रंथों में उसको उच करते रहते हैं भाई धर्म्याचार न स्वप्न की वत शंकरवास पढ़ाएंगे पढ़ेंगे पर आस्था नहीं वो जो शंकर कहेंगे सत्य का लक्षण क्या है मिथ्या का लक्षण क्या है कोई शंकराचार्य ने क्या लक्षण दिया कोई नहीं बोलेगा का शंकर को क्या मान में कोई नहीं बोलता है इस शंकर का मत अलग है तो अब हम क्या कहना चाहे थे धर्मया न कि स्वप्नाधिवत होने के कारण जगत स्वप्न आदि के समान नहीं, नहीं। है आदि से रज्जू इसका जगत नहीं को है सुनता ही भाई धर्मया न स्वप्नाधिव स्वप्न से बौद्ध जगत को मिथ्या सिद्ध करते है ये सिद्ध के समझे और उनके सिद्ध करते तो अनुयायी सिर्म सूत्र अनुमान लोग करते है। जितने हैं अनुमान जगत मिथ्या बाधि स्वप्न आदि वो सब फिर फेस्वाभास हो जाएंगे सूत्र से बाधित हो जाते हैं, है हो जाते हैं। कुछ -कुछ नहीं तो कहीं कहती मिख्या गीता का मिथ्या सब देगी में कहीं अध्यारोप अध्यास सही रीता में, अश्टा, अश्टा में। तो दो दो है अष्टावश अध्याय में सुनती नहीं है तो यह अन्या जैसा इस रीति के द्वारा जो लोग वस्तु स्वरूप का अपलाभ करते हैं किसका अपल करते मतलब ये वस्तु को नहीं मानते बाय पदार्थों को नहीं मानते किसको नहीं मानते बाय पदार्थों को नहीं मानते अब ध्यान देंगे ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु स्वप्न किसी उपम बाह्य पदार्थों का खिलाफ करते हैं मतलब बाह पदार्थों का खंडन करते हैं और क्या कहते हैं वस्तु मात्रम ये पदार्थ ज्ञान की कल्पना मात्र है पदार्थ क्या है ये ज्ञान की कल्पना मात्र है चित्त की कल्पना मात्र है और स्वप्न के विषयों के समान है नहीं? पदार्थ ज्ञान की कल्पना मात्र है और स्वप्न के विषयों के समान है नहीं? परमात्माता ना आस्ती और वास्तव में वह वा नहीं है ये, ये वास्तव में नहीं है इसी ये अहू ऐसा जो कहते हैं ऐसा जो कहते है जब तो चतुराई की भाषा है कि वो व्यवहारिक नहीं मानते हम व्यवहारिक मानते तो व्यवहारिक मान करके आप उसको क्या सकल थी तो कहते हो रजूसर थी जैसा तो कहते हो स्वप्न जैसा ही तो कहते हो जब चतुराई की भाषा है मोर्च तो बनाने के समझदार आदमी नहीं मानता ये भी जैसा है ऐसा जो कहते हैं कौन कहते हैं विज्ञानवादी बोध कहते हैं पंक्ति लगेगी स्वप्न के विषयों के समान बाय पदार्थ ज्ञान की कल्पना मात्र है स्वप्न के विषय स्वप्न के पदार्थों के समान बाय वस्तुएं बाय पदार्थ ज्ञान की कल्पना मात्र है परमात्माता नाश्ति वास्तव में वो नहीं है कौन बाय पदार्थ वस्तु नहीं है इसी याहू ऐसा जो कहते हैं ओमरा कौन भी गम कौन हर कौन हम देखते हैं कौन क्या कौन जानता है कौन बोले लाश देखते हैं ताँग कल हत्या कर देते हैं